महाभारत शांति पर्व विश्तेमोध्याय राजधर्म का सार रूप में वर्णन युधिष्टिच राज्य प्रोक्ता पूर्व नि राजधर्मा भी युधिष्ठिर ने कहा तो भारत राजधर्म राज के तत्व को जानने वाले पूर्ववर्ती राजाओं ने पूर्व काल में जिनका अनुष्ठान किया है उन अनेक प्रकार के राजोचित वर्ताओं का आपने वर्णन किया तदे विस्तरेणोक्त पूर्वदृष्ट सता मथम प्रणेम राजधर्माण प्रब्रोहि भरतर्ष भर श्रेष्ठ अपने पूर्व पुरुषों द्वारा आचरित तथा सज्जन सम्मत राज धर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है उन्हें को इस प्रकार करके बताइए जिससे उनका विशेष रूप से पालन हो सके रक्षण सर्वभूता नाम छात्र तथा रक्षण कुरिया तथा भीष्मी बोरे भोपाल छत्री के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है समस्त प्राणियों की रक्षा करना यह रक्षा का कार्य कैसे किया जाए, उसको बता रहा हूं सुनो यथा ब्रहाणी चित्राणी तथा गधम राजा रूपम कुर जैसे साप खाने वाला मोर विचित्र पंख धारण करता है उसी प्रकार धर्म राजा को समय समय पर अपना अनेक प्रकार का रूप प्रकट करना चाहिए तथा वही सुख राजा मध्यस्थ भाव से रहकर तीक्षणता कुटिल नीति अभयदान सत्य सरलता तथा श्रेष्ठ भाव अवलंबन करे ऐसा करने से ही वह सुख का भागी होता है यथे हितम यहा तदवर्णम रूपमा दिशेत बहुरूपस्य राग्योषे जिस कार्य के लिए जो हित कर हो, उसमें वैसा ही रूप उदाहरण के लिए अपराधी को दंड देते समय उग्र रूप और दंडों पर अनुग्रह करते समय शांत एवं दयालु रूप प्रकट करे इस प्रकार अनेक रूप धारण करने वाले राजा का छोटा सा कार्य भी बिगड़ने नहीं पाता है नित्यम रक्षित मंत्र लक्षणाक्षर तनु श्रीमान भवे छात्र जैसे का मोर बोलता नहीं उसी प्रकार राजा को भी कर सदा राज गुप्त विचारों को सुरक्षित रखना चाहिए वह मधुर वचन बोले सौम्य स्वरूप से रहे शोभा सम्पन्न होवे और शास्त्रों का विशेष ज्ञान प्राप्त करे आप से, से जल प्रसवण का सिद्धांत राजा धर्मत्व समय जिस ओर से जल बहकर को डुबा देने का संकट उपस्थित कर दे उस स्थान पर जैसे लोग मजबूत बांध बांध देते हैं उसी प्रकार जिन द्वारों से संकट आने की संभावना हो उन्हें सुदृढ़ बनाने और बंद करने के लिए राजा को सावधान रहना चाहिए जैसे पर्वतों पर वर्षा होने से जो पानी एकत्र होकर नदी या तालाब के रूप में रहता है उसका उपयोग करने के लिए लोग उसका आश्रय लेते हैं उसी प्रकार राजा को सिद्ध ब्राह्मणों का आश्रय लेना चाहिए तथा तो जिस प्रकार धर्म का ढोंगी सिर पर जटा धारण करता है, उसी तरह राजा को भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा उच्च लक्षणों को धारण करना चाहिए नित्य आद श्रवत सदा अपराधियों को दंड देने के लिए उद्यत रहे प्रत्येक कार्य सावधानी के साथ करे लोगों के आय व्यय देखकर ताड़ के वृक्ष से रस निकालने की भांति उनसे धन धनरूपी रस ले अर्थात जैसे उस रस के लिए पेड़ को काट काटा नहीं काट नहीं दिया जाता उसी प्रकार प्रजा का उच्छेद न करे वैकल्य राजा अपने दल के लोगों के प्रति विशुद्ध व्यवहार करे शत्रु के राज्य में जो खेती की फसल हो उसे अपने दल के घोड़ो और बैलों के पैरों से कुचलवा दे अपना पक्ष बलवान होने पर ही शत्रों पर आक्रमण करे और अपने में कहां कैसी दुर्बलता है, इसका निरीक्षण करता रहे। शत्रों पर पक्षान विधु न पुष्पाड़ी बहिर अर्थान समाचार शत्रु के दोषों को प्रकाशित करे और उनके पक्ष के लोगों को अपने पक्ष में आने के लिए विचलित कर दे जैसे लोग जंगल में फूल चुनते हैं उसी प्रकार राजा बाहर से धन का संग्रह करे उपमान अभिज्ञाताम गुप्तम रणमुपाश्रय पर्वत के समान ऊंचा थिर करके अविचल भाव से बैठे हुए धनी नरेशों को नष्ट करे उनको जताये बिना के छाया का आश्रय लें अर्थात उनके सरदारों से मिलकर उनमें फूट डाल दे और गुप्त रूप से अवसर देख कर उनके साथ युद्ध छेड़ दे से तक ग्रेवो निर्जने गुणे से जैसे मोर आधी रात के समय एकांत स्थान में छिपा रहता है उसी प्रकार राजा वर्षा काल में शत्रुओं पर चढ़ाई न करके अदृश्य भाव से ही महल में रहे और के ही गुण को अपनाकर स्त्रियों से कर चारभो अपने कवच को कभी न उतारे स्वयं ही शरीर की रक्षा करे घूमने फिरने के स्थानों पर शत्रुओं द्वारा जो जाल बिछाए गए हो उनका निवारण करें करे प्रणय राजा सुयोग समझे तो जहाँ शत्रुओं का जाल बिछा हो वहाँ भी अपने आप को ले जाए यदि संकट की संभावना हो तो गहन वन में छिप जाए तथा जो कुटिल चाल चलने वाले हो उन क्रोध में वे शत्रु को अत्यंत विषय सर्पो के समान समझकर कर मार डाली नास बल बरहाणी संवासान निवास सदा बरही निभा प्रशस्त कृतमाचरेत सर्वतश्चादे प्राण प्रज्ञा पतंगम गहन शत्रु की सेना के पाख काट डाले उसे दुर्बल कर दे श्रेष्ठ पुरुषों को अपने निकट बसावे मोर के समान से स्वेच्छानुसार उत्तम कार्य करे जैसे मोर अपने पंख फैलाता है उसी प्रकार अपने पक्ष अर्थात सेना और सहायकों का विस्तार करे सबसे बुद्धि सदविचार ग्रहण करे और जैसे टिड्डियों का दल जंगल में जहाँ गिरता है वहां वृक्षों पर पत्ते तक नहीं छोड़ता उसी प्रकार शत्रुओं पर आक्रमण करके उनका सर्वस्तु नष्ट कर दे एवं मयूर भद्र राजा स्वराज्यम परिपाले आत्मवृद्धि करीम ने विचक्षण इसी प्रकार बुद्धिमान राजा अपने स्थान की रक्षा करने वाले मोर के समान अपने राज्य का भली भांति पालन करे तथा तो उसी नीति का आश्रय ले जो अपनी उन्नति में सहायक हो आत्म संधारण बुद्धिया चात्म गुण प्राप्ति निदर्शनम केवल अपने बुद्धि से मन को वश में किया जाता है मंत्री आदि दूसरों के बुद्धि के सहयोग से कर्तव्य का निश्चय किया जाता है और शास्त्रीय बुद्धि से आत्मगुण की प्राप्ति होती है यही शास्त्र का प्रयोजन है परम सामना आत्मा परिमर्शे बुद्धिम बुद्ध विचारे राजा मधुर वाणी द्वारा समझा बुझाकर अपने प्रति दूसरे का विश्वास उत्पन्न करे अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करे तथा अपने विचार और बुद्धि से कर्तव्य का निश्चय करेक्त से काम निकालने की बुद्धि होनी चाहिए वह विद्वान होने के साथ ही लोगों को कर्तव्य की प्रेरणा दे और कर्तव्य की ओर जाने से रोके अथवा जिसकी बुद्धि गूढ़ या गंभीर है उस धीर पुरुष को उपदेश देने की आवश्यकता ही क्या है बृहस्पति के समान होकर भी किसी कारणवश्रेणी की बात कर डाले तो उसे चाहिए कि जैसे तपाया हुआ लोहा पानी में डालने से शांत हो जाता है उसी तरह शांत स्वभाव को स्वीकार कर ले अनुध्य त्याण वह पति आगमय रूप दृष्टा परस्य पर राजा अपने तथा दूसरे को भी शास्त्र में बताए हुए समस्त कर्मों में ही लगावे मृदुशी तथा चार्थ तो चा कार्य साधन के उपाय को जानने वाला राजा अपने कार्यों में कोमल स्वभाव विद्वान तथा शूरवीर मनुष्य को तथा अन्य जो अधिक बलशाली व्यक्ति हो उनको नियुक्त करे असदृष्ट तरा जैसे वीणा के विस्तृत तार सातो स्वरों का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार राजा अपने कर्मचारियों को योग्यता अनुसार कर्मों में संलग्न दे उन सबके अनुकूल व्यवहार करे धर्म अविरोधी न सर्वेशा राजा, पर्वत चलह। राजा को चाहिए कि सबका प्रिय करे किंतु धर्म में बाधा न आने दे प्रजागण को यह मेरा ही प्रिय गण है ऐसा समझने वाला राजा पर्वत के समान अभिचल बना रहता है समाधाय सूर्य और निवार्य धर्म में वाभि कृपा तुल्य प्रिया प्रिय जैसे सूर्य अपने विस्तृत किरणों का आश्रय ले सबकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार राजा प्रिय और अप्रिय को समान समझकर उद्योग का करके धर्म कर ही रक्षा कर राजा जो कुल और देश के धर्म को जानते हो हो युवा में जिनका जीवन निष्कलंक रहा हो जो में तत्पर और घबराहट से रहित हो जिनमें लोभ का अभाव हो जो शिक्षित जितेंद्रिय धर्मनिष्ठ तथा धर्म एवं अर्थ की रक्षा करने वाले हो उन्हीं को राजा अपने समस्त कार्यों में गतिम लगावेण समुति इस प्रकार राजा सदा सावधान रहकर राज्य के प्रत्येक कार्य का आरंभ और समाप्ति करे मन में संतोष रखे और गुप्तचरों की सहायता से राष्ट्र की सारी बातें जानता रहे अमोघ क्रोध हर्ष स्वयं कृत्यान वसुदैव जिसका जिसका हर्ष और कभी नहीं होता जो स्वयं ही सारे कार्यों की देखभाल करता है खजाना है उस राजा के लिए वह वसुंधरा अर्थात पृथ्वी ही धन देने वाली बन जाती है राजा राजधर्म जिसका अनुग्रह सब पर प्रकट है तथा जिसका निग्रह अर्थात दंड देना भी यथार्थ कारण से होता है है जो और अपने अपने और राज्य की सुरक्षा करता है, वही राजा धर्म राज का ज्ञाता है नित्यम राष्ट्रेत गोभेश चरा सनु चरान विद्या तथा बुद्धा स्वयं चरेत जैसे सूर्य उदित होकर प्रतिदिन अपने किरणों द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं या देखते हैं उसी प्रकार राजा सदा अपनी दृष्टि से संपूर्ण राष्ट्र का निरीक्षण करे गुप्त चरो को बारंबार भेजकर राज्य के समाचार जाने तथा तो स्वयं अपने बुद्धि के द्वारा भी सोच विचार कर कार्य करे काल उपाध्यान महिम गा बुद्धिमान बुद्धिमान राजा समय पड़ने पर ही प्रजा से धन ले अपने अर्थ संग्रह नीति किसी के प्रगट ना करे जैसे बुद्धिमान मनुष्य गाय की रक्षा करते हुए ही उससे दूध मधुमक्खी क्रमश अनेक फूलों से रस का संचय करके सहद तैयार करती है उसी प्रकार राजा समस्त प्रजाजनों से थोड़ा थोड़ा द्रव्य लेकर उसका संचय करे करेद जो धन राज्य की सुरक्षा करने से बचे उसे को धर्म और उपभोग के कार्य में खर्च करना चाहिए शास्त्र और मनस्वी राजा को कोषागार के संचित धन से द्रव्य भी खर्च नहीं करना चाहिए न सात्रवान तो, चा थोड़ा सा मिलता हो, तो उसका तिरस्कार न करे शत्रु शक्तिहीन हो तो भी उसके अपहेलना न करे बुद्धि से अपने स्वरूप और अवस्था को समझे तथा बुद्धिहीनों पर कभी विश्वास न करें धितक्षम बुद्धिरात्मा धैर्य शौर्य देश काला प्रमाद अल्पस्य बहुनौ वा प्रवृद्ध धन से हिता समी धारणा शक्ति चतुरता संयम बुद्धि शरीर धैर्य शौर्य तथा देशकाल की परिस्थिति से असावधान न रहना ये आठ गुण थोड़े या अधिक धन को बढ़ाने के मुख्य साधन हैं अर्थात धन रूप अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन को वर्धते तो बढ़कर बहुत बड़ी हो जाती है एक ही छोटे से बीज को बो देने पर उससे सहस्त्रो बीज पैदा हो जाते हैं इसी प्रकार महान आय के विषय में विचार करके थोड़े से भी धन... का अनादर न करे बा्यल सबरोपु सदा प्रमत्त पुरुष निहनिया काले नान्यस्तस्य मूलम हरेत काल ज्ञाता पार्थिवा शत्रु बालक जवान अथवा बूढ़ा ही क्यों न हो सदा सावधान न रहने वाले मनुष्य का नाश कर डालता है दूसरा कोई धन संपन्न शत्रु अनुकूल समय का सहयोग पाकर राजा की जड़ उखाड़ सकता है इसलिए जो समय को जानता है वही समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है हरेत हरित की धर्मोपरुंध्या दुर्बलो वाह ये द्वेष रखने वाला शत्रु दुर्बल हो या बलवान राजा की कृति नष्ट कर देता है उसके धर्म में बाधा पहुंचाता है तथा अर्थोपार्जन में उसकी बड़ी हुई शक्ति का विनाश कर डालता है इसलिए मन को वश में रखने वाला राजा शत्रु के ओर से लापरवाह न रहे तथान मतमान संदधित तस्मा राजा बुद्धिमत्ता श्रेत हानि लाभ रक्षा और संग्रह को जानकर तथा तो सदा परस्पर संबंधित ऐश्वर्य और भोग को भी भली भांति समझ बुद्धिमान राजा को शत्रु के साथ संधि या विग्रह करना चाहिए इस विषय पर विचार करने के लिए बुद्धिमानों का सहारा लेना चाहिए बुद्धिर्देपता बलवंत भिन्नस्ते बलम बुद्ध्यालते वर्धमान शत्रु बुद्ध्याशीते वर्धमान बुद्धि पश्चात्म य प्रशस्त प्रतिभाशाली बुद्धि बलवान को भी पछाड़ देती है बुद्धि के द्वारा नष्ट होते हुए बल की भी रक्षा होती है बढ़ता हुआ शत्रु भी बुद्धि के द्वारा परास्त होकर कष्ट उठाने लगता है बुद्ध से सोचकर पीछे जो कर्म किया जाता है वह सर्वोत्तम होता है सर्वान कामान कामयानो ही धीर सतपे ना दोषात्म पार्थिय तेमा रही यह पात्रम पात्र पूरी ये सब प्रकार के दोषों का त्याग कर दिया है वह धीर राजा यदि किसी वस्तु की कामना करे तो वह थोड़ा सा बल लगाने पर भी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है जो आवश्यक वस्तुओं से संपन्न होने पर भी अपने लिए कुछ चाहता है अर्थात दूसरों से अपनी इच्छा पूरी कराने की आशा रखता है वह लोभी और अहंकारी नरेश अपने श्रेय का छोटा पात्र भी नहीं भर सकता तस्मा प्रगृहत इसलिए राजा को चाहिए कि वह सारी प्रजा पर अनुग्रह करते हुए ही उससे कर अर्थात धन वसूल करे वह दीर्घ काल तक प्रजा को सताकर उस पर बिजली के समान गिरकर अपना प्रभाव न दिखाए विद्या तपोवा विपुलम धनम वर्व भेद्यवसाय न सत्यम तन्निवसे विद्या तप तथा ये सब उद्योग से प्राप्त हो सकते हैं वह उद्योग प्राणियों में बुद्धि के अधीन होकर रहता है अतः उद्योग को ही समस्त कार्यों की सिद्धि का पर्याप्त साधन समझे ये मति मतो मनस्वीन शक्रो विष्णु सरस्वती च वसंत इंद्रियों तथा जिस इंद्र, तो जिसके भीतर सदा संपूर्ण प्राणीवास करते हैं अर्थात जो शरीर समस्त प्राणियों के जीवन निर्वाह का आधार है विद्वान पुरुष को चाहिए कि उस देव की अवहेलना न करें इमा बेब गौतम भर द्वाज इत्यादि श्रुति के अनुसार संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों का गौतम भरद्वाज वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि महर्षियों से संबंध सूचित होता है संप्रदाने सर्वो कर्मगुणोपभोगे राजा लोभी मनुष्य को सदा ही कुछ देख दबाए रखे क्योंकि लोभी पुरुष दूसरे के धन से कभी तृप्त नहीं होता कर्मों के फल फलस्वरूप सुख का उपभोग करने के लिए तो सभी लालयित रहते हैं परंतु जो लोग भी धनहीन है वह धर्म और काम दोनों को त्याग देता है धनम भोगेश प्रगणीत लुब्धम लोभी मनुष्य दूसरों के धन भोग सामग्री स्त्री पुत्र और समृद्धि सबको प्राप्त करना चाहता है लोभी में सब प्रकार के दोष प्रकट होते हैं अतः राजा उसे अपने किसी पद परिस्थान न दे अपिचोदयेत आरंभां आरता सर्वाश प्रद बुद्धिमान राजा नीच मनुष्य को देखते ही अपने यहां से दूर हटा दे और यदि उसका वश चले तो वह शत्रुओं के सारे उद्योगों तथा कार्यों का विध्वंस कर डाले धर्मान्वित मंत्री गुप्त पांडव तो राज पर्याप्त तो पांडुनंदन धर्मात्मा पुरुषों में जो विशेष रूप से संपूर्ण विषयों का ज्ञाता हो उसे को मंत्री बनावे और उसकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध करे प्रजा का विश्वास पात्र और कुलीन राजा नरेशों को वश में में समर्थ होता है विधि प्रयुक्तान नरदेव उक्तान इमान राजा तुम राजा के जो शास्त्रोक्त धर्म है उन्हें संक्षेप से मैंने यहां बताया है तो अपने बुद्धि से विचार करके उन्हें हृदय में धारण करो जो उन्हें गुस्से में सिख कर हृदय में धारण करता और आचरण मिलाता है वही ना सुखम झन उत्तम जिन्हें अन्याय से उपार्जित हट से प्राप्त तथा दैव के विधान के अनुसार उपलब्ध हुआ सुख विधि के रूप प्राप्त हुआ सा दिखाई देता है राज धर्म को न जानने वाले उस राजा की गति कहीं गति नहीं है तथा तो उसका परम उत्तम राज्य सुख चिरस्थायी नहीं होता मत धर्म के अनुसार संधि विग्रह आदि गुणों के प्रयोग में सतत सावधान रहने वाला नरेश धन सम्पन्न बुद्धि और शील के द्वारा सम्मानित गुणवान तथा तो युद्ध में जिनका पराक्रम देखा गया है उन वीर त्रुओ को भी कूट कौशल पूर्वक नष्ट कर सकता है पश्य विविध क्रियापथ न चाहम योषी पुरुष राजा नाना प्रकार की कार्य पद्धतियों द्वारा शत्रु विजय के बहुत से उपाय ढूंढ निकाले अयोग्य उपाय से काम लेने का विचार न करे जो निर्दोष व्यक्तियों के भी दोष देखता है वह मनुष्य विशिष्ट संपत्ति महान यश और प्रचुर धन नहीं पा सकता प्रेते मित्र गुरुभार तुदा हर सुदो में से जो दो मित्र प्रेम पूर्वक साथ साथ एक कार्य में प्रवृत्त होते हो और साथ साथ उससे निमित्र होते हो उन्हें अच्छी तरह जानकर उन दोनों में से जो मित्र लौटकर मित्र का गुरुतर भार बहन कर न कर सके उसी को विद्वान पुरुष अत्यंत स्नेही मित्र मानकर दूसरों के सामने उसका उदाहरण दे राजधर्मान एक नरेश्वर मेरे इन का का आचरण करो और प्रजा के पालन में मन लगाओ इससे तुम सुख फल प्राप्त करोगे क्योंकि संपूर्ण जगत का मूल धर्म ही शांति परमानुशासन पर विंस्यधिक सततम इस प्रकार श्रीमद महाभारत था पर्व के अंतर्गत धर्मानुशासन पर्व में राजधर्म का वर्णन विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ